मन प्रशात तो किंतः मन शांजात से क्या लाभ होता है प्रशा योगिख उपैतिशाज ब्रह्मभूतमकीता छटाध्याय सत्ता श्लोक है प्रशान योगि सुखमुत्म शातरजस कल जब रजगुण शांत हो जाए शांत रज रजगुण तो गया इसका बहुत पहले से चला गया और रजगुण रह जाता है रजगुण भी चला जाए तब सतुता है मन तम को अभिभूत करके रज काम करता है और सब तो सहयोग देते रहते और जब रज को उत्तम को दोनों को विभूत कर दिया जाए तो केवल सत्य रहता है उसको कह करें यहां पर उस स्थिति में क्या होता है प्रशांत मन तब यह प्रशांत मन वाला प्रकृष्ट रूपे ना अत्यध विषयों का अतिक्रमण करता है विषयों के रहित होकर के शांत विक्षेप शून्य रह जाता है यह मन जिसका मन ऐसा होगा तम ब्रह्म भूतम व ब्रह्म इत्यादि का निश्चय वाला होने से जीवन मुक्त हो गया अतव अकलमशम अकलमश पुण्य पाप आदि सगल अनुसार रहित होने के कारण से उत्तम सुखमी तो सर्वोत्तम सुख निर सुख को वह प्राप्त कर लेता है अनुभव कर लेता है प्रशांत मनसम ही एनम योगी कैसा योगी का विशेषण है कैसा है वो योगी शांत रजवाला है प्रशांत मन है अकलमश है अध ब्रम भाव को प्राप्त किया होने से उत्तम सुखम स योगी, योगी प्राप्त करता है अरे योग का है तीन को बोल रहे योग है उतने प्रकार का योगी है योग एक दो तो प्रकार की तो है ही नहीं लय योग है भक्ति योग है नाद योग है राजयोग क्रिया योग है कुंडल योग है कितने योग है बम्बे योग है हा? वो जो ट्रेनों में नाच के हैं ना भीड़ में, नहीं? उसको बॉम्बे योगा बोल देते हैं लोग <laughs> <laughs> भी हमारे योगी लोग हैं, <laughs> जो ट्रेन लटक लटक करके बेचार करता हूँ उनका खाते <laughs> वो एक्सपर्ट है वो लोग <laughs> योग का को तो कोई ठिकाना नहीं कितने हर चीज को योगी कहा गया है।, है भक्ति योग गीता में अठारह प्रकार योग वर्णन करो हरिद्ध विषादी हो गो नाम दुखी तो होना है? है? तो योग नहीं है योग का मतलब क्या अपराप्ति प्राप्ति हो गई दुख अप्राप्त प्राप्त हो गया तो दुख योग हो गया वो भी हो गया तार योग में रहने वाला सदा हो योगी हो गया दुखी होगी विषादी होगी तो दिक्कत नहीं इसलिए आनंद से हो चिंता तीन में परेशान हो रहे रही है ये, किसका है? ये, किसका ये तो उसका जो महान दीर्घकल समाधि को प्राप्त होती है आप किसी मार्ग से समाधि प्राप्त कर सकते हैं आप पूर्ण दुख में समाहित हो जाइए तो समाधि प्राप्त हो जाए समस्या ना पूर्ण रूप से दुख में समाहित नहीं हो पाते कभी सुख कभी दुख कभी सुख के दुख में सेंटिंग होते रहता है ना यहाँ चलता है विचित्र ट्रेन ना अगला स्टेशन जाता ना पिछड़ा स्टेशन जाता वही घर आगे पीछे के पीछे होते रहता है जंक्शन में सेंटिंग कर दो तो इंजन जैसे इसलिए आपने भागवत पूर्ण कंस क्या था? द्वेश द्वेष योग योग पूरा द्वेश प्रक, ऐसा द्वेश किया उसने अंत में कृष्ण को सामने आने ही पड़ा या तो पूर्ण प्रेम कर दो अनुराग वो कभी तो पत्नी में प्रेम हो जाता है कभी बच्चों में प्रेम हो जाता है कभी पदार्थ में तो प्रेम आ जाता है परमात्मा पूर्ण प्रेम होता है कभी किसी में कभी किसी में ना छाए बिना पेंदी का लौटा बना हुआ है एक तरफा होता है ना गाड़ी अभी तो इधर जाता तो उधर होता तो है इधर होता है ना उधर होता है अरे वो योगी का इसे हर योगी को ले सकता है डिपेंड होगा कि आप किस रास्ते से कोई इन नहीं इनको कहा स्थिति का वर्णन कर रहे हैं चाहे राजयोगी है चाहे है चाहे हट है चाहे है, है, है, है, नादयोगी कौन सा योगी है? प्रेम भी योग है। प्रेम योगी, और राधा राधा क्या है तो है। योगी, योगी नहीं थे, सब, के सब है। और एक जा उनके तो कई गुरु थे ज्ञानी गुरु योगी गुरु तांत्रिक गुरु प्रेमी गुरु <laughs> पुस्तक लिखा बुक्स बुक्स बुक प्रिंट और किसका परमंश निगमानंद जी महाराज जी का परमंश निगमानंद जी अपना अलग अलग गुरु को पुस्तक लिख दिया ज्ञानी गुरु योगी गुरु तांत्रिक गुरु प्रेमी गुरु वो प्रेमी गुरु थीडीज एक अवरत गुरु बनाया था प्रेम करना सीखा उन्होंने उनसे उनको प्रेम गुरु मान ले प्रेमी गुरु बोलते थे पूछते थे, थे। क्या योग नहीं है हर चीज के गुरु हैं प्यार कर नहीं आता प्यार सिखाने वाली आ जाएगी आप तो हर चीज है हर चीज योग है अनंत योग है किसी मार्ग से चलो तेरी स्थिति आ जाए आपका मन का उस योग बात कर रहे सामान्य है योगी नाम शब्द शांत रह नष्ट हो चुका है मोह जो मोहादि क्ले अतएव प्रशांत इसलिए प्रकर्षेण्येपून्य मनो यश तक विषय का अति क्रमण करता हुआ निर्विश स्थिति को प्राप्त हुआ शांत मन विषेप शून्य जो मन है जिसका ऐसे योगी को कहते हैं प्रशांत मनस योग तम ब्रह्म भूत और कैसा और गाय स्थिति में अब ब्रह्मभूत हो गया ब्रह्म हो गया का मतलब ब्रह्म निश्चय जीवन ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसे निश्चय वाला होने से जीवन मुक्त स्वरूप वाला योगी है अकलम श्रम प्राणायाम धारणा भी इति इतनी वचनोत्तम बहुत सुंदर कहते हैं अकलमशम से क्या लेना प्राणायाम के द्वारा कलमश का नाश होता है अकलमशम प्राणायामये नकलमशम प्राणायामय देह दहेज अब प्राणायाम के द्वारा कलमश को नाश कर सकते हो और पाप रूपी दोष को धारणा से नाश कर दोषों को प्राणायाम से सिर्ग दोषों को और धारणा से पापों को अंतकरण के दोषों को प्रस्ट किया जा सकता है ये उसके आधार बाद ध्यान लोग पहले से ध्यान लगाने के प्रयास करते ध्यान कहां से होना है, है? मन के सारा गंदगी लेकर के बैठे हो और कहते हो गंदगी पीछे बैठ करके मुझे सुगंध नहीं मिल रहा है कूड़े में बैठने को किसने कहा तेरे को कूड़े का ढेर जा लगा है उसके पीछे जाकर बैठ गया और गया को सुगंध नहीं आ रहा तो यस, सब नष्ट हो जाएगा का मूल के पाप। काम है, काम है ना, वो तो है काम ऐसा क्रोध तो है ना ये सब तो सम्बन्धित तो है पुण्य पाप के द्वारा कामना के पुण्य पाप किया पुण्य चिन्ह के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है तो राग बना हुआ है पाप जग जाए तो दो काम तीसरे कहे सारे चीज नष्ट हो जाएंगे धर्म आदि वर्जितम एनम योगिनम उत्तम क्षेत्र सात शैत्वादि दोषितम क्षेत्र सात शैत्व इत्यादि दोष रहित तो ऐसा सुख कम सुखम उपैथित उपग प्राप्त ऐसा सुख अगर नित्य सुख को प्राप्त कर दिया निर सुख को नित्य निरतिशय सुख को प्राप्त करना क्षय सुख विशेष सुख हो गया क्षय सात सुख भी विशेष जन सुख है साक्ष राजा है प्रजा है सत्य ब्रह्मा तक का आनंद मानसा है ना प्रषद में साख का वर्णन कर रहा है और ये निर्विशेष सुख को प्राप्त करता है इस प्रकार से सात श्लोकों तीन श्लोक है ना पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तीन श्लोकों में जो साध्य का वर्णन किया इसके साधन का वर्णन वर्णन करने जा रही संग्रीतार्थ प्रपंच तृतीय श्लोकान पठति। संगत को प्रपंच करने वाले विस्तार करने वाले उन्हीं के तधिया ने गीता का अध्याय के श्लोकों को पाठ किया जा रहा है यत्रो परमते योपरमतेमते निरुद्धम योग सेवयात्म आत्मा पशन्नात्मनि तुष्यति बीसवा श्लोक चित्तं परमते चित्त प्राप्त करता है। कैसे योग सेवा निरुद्धम चित्त योग का सेवन करने से जब चित्त निरुद्ध प्राप्त हो जाता है आत्मान पश्यन आत्मनोत और जिस काम यह जीव अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ अपने आत्म स्वरूप प्रसन्न हो रह जाता है त्मनिर्व दुष्य चित्तम ने काल चितुष्ठान ना जो कोई भी योगानुष्ठान करो मर्जी योगानुष्ठान के द्वारा है ना अनंत योग बताए ना किसी भी योग को अपनाओ अपना सर्वसमाद विषय निवारित सघल विषयों से निवार कर देना यही योग है किसी एक को पकड़ लो और उसी में लग जाओ और बाकी सारा विषयों को हटा दो सर्वसमाद विषया निवारित ऐसा करते हुए गच्छति को प्राप्त कर जाय जो चित्र किंचा। यत्रा गाले, आत्मना समाज का अभ्यास से परिशुद्ध हो गया जो अंत के द्वारा आत्मा नमने परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम जो आत्मा क्या है परम चैतन्य ब्रह्म ज्योति स्वरूप है उसका पश्चिंद उपलभ्यम तो उसको अनुभव करते हुए स्वस्मे तुष्यतिष्टि भजते असो रहता है असस्वरूप की ओर बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं रहती है उस अवस्था को सुखम आत्यंतिक बुद्धिग्राह्यमतीत्यंतिक युवा यहां सुख है बुद्धिग्राही है फिर भी वो अती है यत्र ये वाय तत्व न चलति, जिस चलती होने के बाद अपने तत्व स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता किंच समय में आत्मनिस्तो कहां से वो आत्मा में स्थित है स्वस्वरूप में स्थित है ऐसा जो योगी आत्यंतिकम होती ना आत्यंतिक नाम आतंक का मतलब अनंत निरपेक्ष बुद्धिया गृहमाण इंद्रियों को अपेक्षा के बिना ही केवल बुद्धि अपने ग्रहण करने वाली होती है अतएव अतीन्द्रियम इंद्रिय गोचरा अतीतम इंद्रियों का जो विषय नहीं होता है अविषय है यह सुख विषय विषयजन्य नहीं है जानता है माने अनुभवति क्यों जानने से समझने से नहीं होता है अनुभव करना बहुत जरूरी होता है उपदेश साहसरी उन्नीसवा प्रकरण है मेरे ख्याल पूरा जोड़ दिया जानने से नहीं होगा अहम ब्रह्माष्टी अनुभव करना जरूरी है हाँ जानने से काम नहीं चलता जानो समझो तो चलता नहीं जानना आसान है समझना भी आसान है अनुभव करना कठिन होता है क्या अनुभव करने अहंकार को त्यागना पड़ता है ना जानना समझना सब कुछ अहंकार पूर्वक होता है अहंकार युक्त होकर ही आप गुरु से सुन रहे हैं अहंकार युक्त होकर के बैठ के मनन करते हैं अहंकार युक्त होकर के निध्यासन करते हैं और इस प्रकार से सुन करके समझ कर सम, स, जानते हैं समझते हैं उस चीज को लेकिन जितने समझ रहा हूँ साथ साथ अहंकार चलते रहता है अतएव अहंकार का नाश पूर्वक जो अनुभूति है मैंने अहंकार का मिथ्यात्व पूर्विका जो अनुभूति है यह मुख्य है और अहंकार के सत्यत्व को लेकर के हम लोगों का व्यवहार चल है सब कुछ जानना समझना सारा चीज क्या है अहंकार पूर्वक ही होता है और केवल अहंकार पूर्वक नहीं सबकी अहंकार पूर्वक अहंकार तो सत्यता पूर्वक लेकर के चलता है मैं हूं मैं जान रहा हूं मैं समझ रहा हूं है मैं वेदांत्य हूँ मेरे को तुम ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे डाल देते मैं कुछ छोड़ नहीं पाया भागी साहब छोड़ देते हैं मैं को नहीं छोड़ पाते ये न तेज जिस अहम के द्वारा तुमने सब को त्यागा अंत अहम को भी त्यागना पड़ता है उसके बिना अनुभव नहीं होता। इसे कहते हैं इसलिए अनुभवती आत्म से तो अयम तत्वतः तस्मा आत्मस्वरूप न चलती न प्रक्षव है एक बार परिस हो गया वह उस आत्मस्वरूप से कभी विचलित नहीं होता इसलिए नाम अच्छुत हो जाता है अच्युत है मे जो चुत नहीं होता अपने स्वरूप से उसका नाम दक्षिण बहुत नाम नाम वाले का रख कभी चुत होगा अच्छि संसार से चुत नहीं होगा <laughs> है अच्छे चापरम लाभम मनते गीता छटा छठाध्याय भाईशास जिसे प्राप्त करके अपरम लाभम न न उससे अतिरिक्त कोई दूसरे लाभ को मानता नहीं तथा कुछ नहीं मानता अप्रम अधिकम लाभम न मान्य उस लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ को नहीं मानता क्यों क्योंकि संजिश्त होने पर भयंकर दुख से जो विचलित नहीं होता गुरुणा भी दुख के नार एक बार एक प्रवचन कहीं ऐसे सुनते रहे एक महात्मा ने बोलता था इस पर क्या बोला उसने बड़ा गुरुा दुख का विशेषण नहीं बनाया उसने गुरुा भयंकर दुख के नीला गुरु के द्वारा दुख देने पर भी चलित नहीं होता गुरु जितना भी दुख दे पीड़ा दे परेशान करे दे रगड़ दे उसको कर्मयोग में तो विचलित नहीं, तो तो नहीं होता करते रहते मैंने कमरे में जाकर वो चेड़ा गधा था क्या पूछा मैंने गधा विचलित नहीं होता जितना काम से लोग न विचार लेते भयंकर दुख से विचलित नहीं होता किंचाप्य अपरम लाभम लाभांतरम तथोपिधिक न मन जिस आत्मलाभ को लाभ प्राप्त करने के बाद उससे भी बढ़कर कोई दूसरा लाभ को, दूसर को मानता नहीं है आत्मलाभ आप परम भी दे आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, है। ऐसी स्मृति भी कहती है तुत तुत और जो दूसरी बार जिस आतुत्व स्थित एक बार हो गया गुरुणा महता भी गुरुणा की व्याख्या कर रहे महता अपी महान दुख से भी शास्त्र शस्त्र अभिघात आदि लक्षण इव प्रहलाद आदि के समान जो है शस्त्र आदि के रूप भी क्यों न होता निगमयति दुख संयोग योगित योग योग इत्या दुख का संयोग उस स्थिति को क्या जानना है दुखों के संयोग का वियोग हो गया सदा के लिए ऐसे समझ लेना अर्थात तो दो बार आप कोई दुख का संयोग होगा नहीं वही योग नाम से कहा जाता योग संजेतन सा निश्चय योगतव्य योग अनिर्विण चेत सा इसे को बिना खेद किए हुए धैर्य खोए बिना अनिर्विण निर्विण चेत खेद हो जाना अरे इतने साहस कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा खिन्न हो गया छोड़ देगा इसे ऐसा नहीं, नहीं होने का अल्पसा योगो योग्य वह योग तो अवश्य करते रहना चाहिए योगो योग योक्तव्यम विद्या शनै शनै इत्यादि ना येषन विशिष्ट आत्मावस्था विशेष यो योग योग शनि शनि से शुरू किए थे वहां यहां तक इत्यादि यावत भी विशेषण जिन जिन विशेषणों के द्वारा विशिष्ट आत्म अवस्था विशेष विशिष्ट जो अंत कर्ण की अवस्था विशेष रूप योग है उत्तम दुख संयोगम दुख का ही संयोग दुख संयोग तेन वियोग आई थी दुखों का जो संयोग हो ना उसका दुख संयोग है उससे भी वियोग हो गया उसको कहते हैं दुख संयोग विपरीत लक्षण या योग संचितम इसको यदि देखो आप किसका क्या किसका कह रहे हैं आप योग योग का लक्षण कैसे बना रहे हो वियोग शब्द घटित है इसको विपरीत लक्षण या वियोग को आप उसका विपरीत लक्षण क्या है योग शब्द से कह रहे हैं आप दुख संयोगों के वियोग का नाम योग योग संजीतम योग इतम संज्ञा यश्य योग यही संज्ञा जिस प्राप्त योग संजीतम विद्या जान या को जानो योग नाम से वियोग का ही नाम योग है परमात्मा से वियोग हुआ तो संसार से योग होगा और संसार से वियोग हुआ तो परमात्मा से योग होगा है दोनों ही योग ही है ना परमात्मा से वियोग हुआ संसार में योग हो गया और संसार से भी होगा तो परमात्मा से योग हो जाएगा है दोनों योग बंधन भी योग है मोक्ष भी योग है सब पूर्वोक तो एवं विधि योग अनुष्ठाने इस प्रकार के योग अनुष्ठान करने में किंचित कर्तव्य अविशेषम माह किंचित कर्तव्यता विशेषम माह कुछ कर्तव्यता विशेष का कथन कर रहे हैं क्या कर्तव्यता विशेष है सब योगो निश्चय अध्यास न इस पूर्वोक्त को बड़ा निश्चय वाला होकर के अनिर्विंदेदि से रहित तो होकर चित्ते करनी चाहिए इधानी मुक्तम अर्थ मुक्त संवर्धि इस समय कहा पदार्थों का उपसंहार कर रहे हैं अठाईसवा श्लोक ला रहे हैं इसलिए क्रम को व्यिक्रम करता वह उपसंहार श्लोक है सदात्मा योगी विगत कलमश सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्रुते युजन विगत कलमश माने विगत पाप योगी जो पाप रहित तो सकल धर्माधर्म से जो योगी है वह अपनी चित्त को इस प्रकार से आत्मा के साथ जोड़ते हुए इसका चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम सुखे मन अनायास हो जाएगा उसको ब्रह्मणा संस्पर्श हो यश्य सुखस्य तब ब्रह्म जिस सुख का अनायास ही संबंध होने पर ब्रह्मानुभूति हो वैसा वो हो जाता है जिसको पहले ब्रह्म भूतम का था ना ब्रह्मभूतम कलमशम वही ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुगम श्रुत नित्य सुख को प्राप्त करता है भाषण विगत कलमश मान विगत पाप पापरित है योगांतराय वर्जितो हो आपका मतलब योग में नौ अंतरायों का वर्णन किया नौ व्यवधान है व्याधि स्थान इत्यादि है ना नौ गिनती के योग सूत्र जो योग करने में बाधक है बीमारी है वो भी बाधक है आलस आता है तो बाधक है बैठा है प्राणायाम कर रहा है करते करते सो रहा है प्राणायाम करे करते करते सो जाए योग में सबसे बड़ा बीमारी आलस है आलस बहुत दिक्कत करती है वो कोने नहीं करती समय समय पर करने नहीं चार दिन करेगा पूरा भाव सुना बहुत बढ़िया स्वामी ने बोला ऐसा करना चाहिए चार दिन करेगा पांच दिन बैटरी डी हो तो जाएगा चीरो पे हो जाता है बैटरी फेल बहुत देखा फिर आलस आ जाता है अब जो ठंडी आ गई चलो गर्मी में शुरू करेंगे सोचता है गर्मी आएगा गर्मी बहुत हो रही है में पछना छूटता है सोचता है गर्मी में ठंडी का बहना ठंडी में गर्मी का बहना ऐसे ही चलता जिंदगी बीत गया गधे गधे का रह गया कुछ नहीं होने वाला व्याधि ध्यान इसलिए सबसे पहले व्याधि गिनाया लेकिन बीमारियां है बीमारी भी कंड से नहीं होता दूसरे में आलस आलस्य मुख्य दोन इसमें योग के अंतरायु से रहित होकर योगी सदा आत्मनवय यथोक् प्रकार नुंजन योगी अपने चित्त को पूर्व प्रकार से नियुक्त करता हुआ सीमित करता हुआ अनुसंधान अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए सुखे नयास ही ब्रह्मस्पर्श को प्राप्त करता है ब्रह्मस्पर्श को प्राप्त करते मतलब ब्रह्मणा संस्पर्श हो ब्रह्म को छू देता है मैंने ब्रह्म को छूने का मतलब क्या होता है कहें ब्रह्मणा संस्पर्श यद्रम्हस्पर्श सुखम का विशेषा ब्रह्म के साथ सीधे आपके साक्षात्कार हो जावे ऐसे सुख ब्रह्म स्वरूप भूत हो जाता है अत्यंत मन अविरस्वरम निर्दिशय सुखमश प्राप्त होती अविनाशी और निर्दिशय सुख को वो प्राप्त करता है यह इसका अर्थ क्रियमानो योगा बिना खेत बिना आलस आदि का किए जाने वाले योगाभ्यास अवश्य ही प्रकार फल प्रदान करेगा ही इसे कोई संशय नहीं है इस विषय में बहुत सुंदर दृष्टान देंगे पुराण प्रसिद्ध टिट्टी भोख्यान एक टिट्टी भाख्यान बहुत प्रसिद्ध है पुराण टिट्टी मन छोटा सा पक्ष चलता है पक्षी एक बार उसने समुद्र के में ऊपर तो मेरे अंडों को कैसे ले गए अब मैं तेरे को सुखा कर रख दूंगा छोड़ूंगा बड़ा नाराज होकर गुस्सा उसने क्या किया इधर उधर गया देखा पैसे पानी खाली करो मैं यहाँ से एक कुशा को लिया कुशा होता है घास मुंह में यूं था एक तो वो निकलता था वो लेकिन लगा रहा लगा रहा लगा रहा सूखने तक छोड़ूंगा ना अंडे में जरूर नीचे होंगे मेरे को मिलेगा अंडे मेरे बच्चे मेरे को मिल जाएंगे वहां पे इस दृढ़ निश्चय के साथ और लगा रहा काफी समय बीत गया इधर जब नारद जी बार बार देख रहे हैं बात क्या हो रहा है भैया कमाल कर दिए एक महीना भी दो महीना भी तीन महीना भी चार महीना भी अब रोज भोजन खा सकता है खा खा के ही काम उसका लगा रहता है हाँ। बस पानी सुखाने का काम समुद्र खाली करने काम अब नारद जी ने पूछा उसे भाई क्या बात है तो ऐसी क्यों मैं देख रहा हूँ तो पानी को लाला के बाद ठेकते रहता है नारद जी मेरे पास फुर्सत नहीं तो बात करने को मुझे को सुखाना है अरे तू बता दो तो दे एक मिनट खड़े हो जा थकान है, भी हो जाएगा। से निकाला, को और बता अंडे ले वापस लेके रहूंगा जब तक नहीं लूंगा तब तक तो छोड़ूंगा मेरे तो नहीं मेरा धंधा चलता रहेगा जब तक पूरे पानी खत्म नहीं होंगे मैं तो उसको निकालते रहूंगा तो नारद बड़ी दया कितनी मेहनत कर रहा है छोटा सा और कोई खेत नहीं कोई दुख नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं थकान नहीं लगातार लगा। तो जाके को देखो तेरे प्रजा में हाल है, जाओ कुछ तो करो कृपा करो तुम राजा हो, तुम हो तुम्हारी प्रजा का हाल है तो अच्छा समुद्र ने हमारे प्रजा का अंडा को छीन लिया अब गरुड़ गुस्सा आया वो नारद जी के कहने पर आगे एक पंख मारा आधा समुद्र से तो समुद्र से खड़ा हो गया बाबा क्या कर रहे हो सर सुखाते हो सारे सृष्टिकट जाएगा तो बस नहीं हमको कुछ सुनना नहीं लाव अंडे से वापस बाहर दो इसको अब अगर क्या करता हो तो फूट गए थे पानी में लहर में अंडे जाएंगे तो बचेंगे क्या वहां अब क्या करता हो अब फिर सोचा ब्रह्मा जी कृपा करो क्या कर अब तुम तो फिर ग्रुट जाओ फिर सुखा पूरी की पूरी फिर जब ब्रह्मा जी का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी ने वरदान दी और उसने अंडे सागर ने वापस कर दिया तब गरुड़ जी चले गए अब वो खुश हो गया अब सुखाने जरूरत नहीं पड़ी उन्हें कार्य सिद्ध भाग्य नहीं हुआ खेद रही तो निरंतर लगे रहने से बड़े गुरुजनों की नारद जैसे गुरुओंगी गरुड़ जैसे देवताओं की कृपा हो जाता है और कार्य सिद्धि हो जाती लगे रहना जरूरी उसको तो बना। का का मनसो दृष्टान मन दत्द पर उदय उदयदे मन समुद्र को मैं सुखा दूंगा किससे कुशाग्रे नई किंदुना कुशा के अग्र में एक एक बिंदु बिड़ावा है उसको लाला करके फेंक करके सोच रहा है मैं सुखा दूंगा इस समुद्र उसी प्रकार से आप पर कैसे किया बिना खेद का खिन्न नहीं हुआ अब तो महीना तो नहीं हो गया कब पूरा होएगा इतने में खिन हो जाते ढीले पड़ जाते हैं तो कितना जल्दी खत्म होगा सोचते रहते हैं तो खेद मत करो लगे रहो सफलता तभी होगी ढंग से तो आप परिखेता जो व्यक्ति लगा रहता है मनुषोनिग्रह भवे मन होगा कुशाग्रेण एकेन कुृतेन एकदधेद भावसतीलाशके अग्रभा कुशे का किया जाने वाला जो समुद्र को सुखाने वाली बात है एक-एक बिंदु-बूंद को निकाल निकाल करके बाहर फेंकना परिखेदा यदि परिखेद मने खिनता के बिना थकान आदि की वजह से खिन्न हो जाना उसके बिना ही जो करता है तो कालांतर में भवे देवा वह कार्य सिद्धि कालांतर में हो ही जाता है जैसे उसी प्रकृति तदत मनसोनिग्रहों ने क्रियमाण सन कालांतर सिद्धे मन का निग्रह भी श्रम रहित होकर के किया जाए सिद्ध होगा ही मन से निधा उत्तम को मन में रख रहे कर दिया गया मैं कहता यहाँ भी जितने दुकानदार लोग भी दस बारह साल में सिद्ध हो जाते जानते आप कैसे आ रहे हैं खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा अगला वो समझ लेते हैं। आप चढ़ते ना दुकान उस समय समझ लेगा ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा दुकानदार तो होते, नहीं, नहीं, दुकान होते नहीं। ओ, ओ, फिर बेचा आप बिना खर्च मनी मन गाली देते रहते ऐसे तो चला के बेकार आते इतना सब साड़ियाँ गिनकवा दी और एक भी नहीं खरीदा भैया नहीं ऐसे मनी में दुखी हो जाए दस बारह साल बैठे बैठे कोई ग्राहक नहीं होते बेचारा देखते रहते सड़क कोई आएगा कोई आएगा नहीं सोते रहता है कई बार दुकान देखा हो आपने धूल झाड़ रहा है कितने है? कर रहा है कर रहा है दस बारह साल लगातार ऐसे निष्ठा पूर्वक करता है भले एक रुपये व्यापार हो या ना भी हो करते रहते दुकान खोलेगा सवेरे जाएगा वहीं तो ठंडा ठंडा हो जाता इस जमाने में टिफिन तो बॉक्स में ले जाता है बेचारा वो तो ठंडा ठंडा रोटी खाएगा और फिर ऐसे ही जिमकी काटते हैं दस बारह साल तो उसके ऐसे सीधी मिल जाती है आपको देख के समझ आता है खरीदने वाला, वाला कि नहीं खरीदने वाला कितना खरीदेगा क्या है उस हिसाब से पहले से रैसन नहीं ना यहाँ हमारे से कपड़ा नहीं है बोल देता है हाँ नहीं नहीं नहीं हमारे से कपड़ा ही नहीं साहब जाओ बोल देता है वो जानता है आप खरीदेंगे नहीं इसे बोल देता है भी वो कहकर नहीं है वो कपड़ा ही नहीं कंपनी का जानते नहीं जाओ जाओ बोल देता है अच्छा खरीदने वाले तो आई आई बैठी सब निघाल के दिखा गया देगा क्यों सीधी नहीं हो निरंतर लगा है ना अच्छा धंधा में लगा है लगा जिसमें अंदर लगे रहोगे वो चीज आपको सिद्ध हो ही जाएगा न केवल अयम अर्थ गीता में कही गई ऐसी कहा जाएगी बिना श्रुति में श्रुति आधारित तो तो गीता में कही गई है ना इसलिए क्या कहा है श्रुति में फिर किन्तु मैत्रायी शाखायाम अपी क्या मैत्राणी शाखा में भी उपनिषद में बात कही गई है राज शाका सुखम प्रह मैत्राख शाखायाम सम्युक्ति पुरस्वरम नाम का को कोई राजर्षि थे वह शाकाय नामक किसी मुनि के पास गए और कहा कि संसार से व्यक्त हो गया वो राजा था घर में देखा कुछ चीजें हाँ। तो व्यवहार को देखने के बाद बेकारे काम धंधा छोड़ छाड़ करके शाकायन मुनि के पास पहुंचा विरक्त होकर के वह मुनि ने उसको समाधि की कथन पूर्वक उस निर्देश के बारे में यजुषाखा भेद यजुर्वेद की शाखा वेद है नाम ये, ये, ये। शाकाय नामा कश्चित ऋषि शाकाय नामक कोई ऋषि था स्वशिष्युपन्न से अपने शिष्य रूप शरणागत होकर आया हुआ है? को समाध्य विधान था समाधि सहित सुख का उन्होंने वर्णन किया उत्तम जिस प्रकार से हो हो सके हो सके अनुभव वैसा उन्होंने सारा साधन सहित स्वरूप का कथन कर दिया है और वहां के सारे मंत्रों को लाएंगे अभी वहां का चार चार से लेकर छह तक का लगातार ले लेंगे छ मंत्र और फिर ग्यारवा लेंगे फिर नौवा कुल आठ मंत्र लेंगे फोर्थ तो चैप्टर, चौथा अनुवाक के प्रथम मंत्र सर्वे छठा मंत्र तक लगातार लिया उसी अध्याय उसी अनुवाक के ग्यारहवें और अंत में नौवे इस क्रम से लेंगे एक से छ आठ को छोड़ दिया नौ को लिया दस को छोड़ दिया ग्यारह को लिया आवश्यकता के मुताबिक जितनी जरूरत है उत्तरी बात यहां संग्रह करें